विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं ईशा राखी हमारे साथ हैं जिनसे बातें होगी और ईशा जो है बहुत ही अच्छा सिंगर है और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और अपने पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी अपनी तालीम को मजबूत कर रही है तो आइए ईशा के बारे में ईशा से जानेंगे आप सभी की तरफ से ईशा राखी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ओके ईशा मैं चाहूंगा कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो लिस्नर भी आपको पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं रहेगा कि आप अपने बारे में जरूर बताए मेरा नाम ईशा राखी है एंड मैं पुणे में प्रतिभा जुन्यू कॉलेज में इलेवेंथ आर्ट्स पढ़ रही हूँ पिछले आठ सालों से मैं गिटार सीख रही हूँ और पाँच सालों से वेस्टर्न क्लासिकल गिटार सीख रही हूँ फ्रॉम द ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडन और अभी करीब सात महीनों से मैं सितार सीख रही हूँ और मेरी जो तालीम है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सितारिस्ट उस्ताद शाकिर परवेज खान जो उस्ताद शाहिद परवेज खान के बेटे हैं उस्ताद शाहिद खान एक पद्मश्री अवार्डी है और उनके साथ भी मेरी वर्कशॉप हुई है और अभी वो मुझे तालीम दे रहे हैं वो मेरी तासीिका लेते हैं और वो मुझे सितार सिखा रहे हैं ओके okay, ऐशा बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी आपके बारे में सुनकर बड़ा खुशी महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप अलेवेंथ में पढ़ते हुए इन सारी चीजों को कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अलग पहचान आपकी बनाती है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे इंडियन क्लासिकल गाने जो है आप अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं उसकी तैयारी भी करते हैं तो सबसे पहले जब आपने इंडियन क्लासिकल गाना जो आपको एक स्टेज पे परफॉर्म करना था तो उसके बारे में किस तरह की तैयारी आपने की और कैसे उसको आपने अच्छी तरह से समझा उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाते हुए उस गीत को जरूर सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को एक्चुअली गाने का तो शौक बचपन से ही था मैं बहुत छोटी थी तब क्लासेस भी जाया करती थी बट मैं बहुत ही छोटी थी इसलिए मुझे लिया नहीं जाता था mm -hmm. फिर कहीं से एक दिमाग में से आ गया था कि नहीं यार क्लासिकल बड़ा बोरिंग शोरिंग सा लगता है mm -hmm. और आई यूज टू गेट नहीं यार मुझे करना ही नहीं है क्लासिकल तो बिल्कुल ही नहीं करना है बट कुछ इन कुछ सालों में मेरी सिंगिंग वैसे सुधरती गई स्कूल में मतलब जो मैम थी हमारी बहुत अच्छे से हमारा सिंगिंग लेती थी पर फिर अ, मेरे कुछ दोस्त जो मेरा गाना सुनना अच्छा लगता था जिन्हें उन्होंने सपने कहा कि ईशा नहीं तुझे क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहिए तू बिना क्लासेस के इतना अच्छा गा सकती है तो यू कैन डू वस विद क्लासेस ऑल्सो तुझे ज्वाइन करना चाहिए सो मैं मैंने फिर भी बहुत मना किया पर फिर जब मम्मी और पापा दोनों बोले कि तुझे अगर गिटार सितार के साइड बाय साइड सिंगिंग भी अगर करनी है तो तू तो एक बार अच्छे से ट्रेनिंग ले ले एग्जाम्स मद्दे पर ट्रेनिंग तो ले सकती है ना तू mm -hmm. तो फिर तब मैंने क्लासेस शुरू किए और मुझे वहाँ पे भी अच्छे से मतलब डायरेक्ट फर्स्ट मैच में लेने की जगह मुझे सेकेंड लेवल पर ले लिया और बेसिक ट्रेनिंग सर बोले तुम्हारी हो चुकी है तो तुम डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से ले लो और सेकेंड जो मतलब जैसे ग्रेड होते है ग्रेड बन, ग्रेड टू, मुझे तो भी तुम्हारा से हो जाएगा मराठी सॉन्ग था, एक था और वो लता दीदी ने गाया था वो गीत सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना मुझे गाने मिलेगा और मैं तभी लाइक थ Seven, में ही थी तो तभी मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये गा पाऊंगी और सर ने बस बेसिक ट्रेनिंग दी थी तो सर बोले नहीं हम हम सबको तुझे भरोसा है तुम कर सकती हो तुम ट्राई करो तो स्टेज पे भी मैं एकदम डर गई थी और ऊपर से मैं हम तीन लड़कियां थी जिन्हें एक एक पैराग्राफ बांटा बांटा दिया बांटा था तो फिर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी क्योंकि ऊपर से क्या हुआ एक दीदी को बीच में खड़ा किया था और हम दोनों लड़कियों को उनके बाजू में खड़ा किया था तो फिर जो मेन माइक वाले थे उनको लगा कि हम दोनों कोरस के लिए है तो उन्होंने हमारे माइक का वॉल्यूम कम रखा था और सेकेंड पैराग्राफ डायरेक्ट मेरा था अच्छा, अच्छा। तो फिर जब मैंने शुरू किया तो ऑलरेडी मैं इनकॉन्फिडेंट थी ऊपर से मेरे माइक में आवाज ही नहीं आई तो मैं ऑल डर गई कि मैंने गलत गाया है या माइक वाले ने गड़बड़ की है <laughs> और फिर मैंने पीछे सर के पास मुड़ के देखी मुझे अभी भी वो अच्छे से याद है क्योंकि मेरा सिंगिंग का जो था वो ऐसे ऑन स्टेज परफॉर्मेंस था तो फिर मैं बहुत डर गई थी फिर मैंने पीछे मुड़ा सर के पास देखा सर बोले तू कुछ मत कर तू सीधे गाती रह तू रुक मत और मैंने बोला ठीक है और मैं गाती रही और फिर माइक वालों ने भी आवाज़ बढ़ा दी वह फिर अच्छा हुआ प्रोग्राम और ओपनिंग सॉन्ग तो इसलिए मैं और डर गई थी ओके okay, ईशा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया शुरुआत का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल इसी तरह सभी का होता है जब फर्स्ट टाइम हम लोग पब्लिक स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और उसमें ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे माइक के बारे में आपने बताया ये हमेशा ऐसा ही होता है उसके बाद हमें बे हमें उस चीज़ को ठीक करना होता है उसी के सामने क्योंकि उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम अच्छा फील होता है क्योंकि शुरुआत में अगर वो चीजें नहीं अच्छी हैं तो उसको अच्छा कर लेना चाहिए इसलिए कभी कभी आप देखते हैं तो कोई अच्छे सिंगर होते हैं तो वो पहले से ही उनको बोलते हैं कि वॉल्यूम देखिए रिवअप थोड़ा सा बढ़ाइए एम्पली थोड़ा सा ये कीजिए वो खुद ही डायरेक्शन दे देते हैं ताकि इनको पता चले कि हाँ। उनको ये चाहिए तो ये चीज़ें जो नॉर्मली होता ही है सभी के साथ में तो जब हम लोग बड़े स्टेज पर भी गाते हैं तो ये चीज़ें देखने में आते हैं क्योंकि कि किसी को पता नहीं ना कौन किस लेवल में गाता है क्या करता है तो उससे अच्छा है कि हम अपना लेवल को समझें और अपनी बात को पहले बता दें ताकि वो चीज़ें उसी अनुसार बनती जाए मैं कि जो आप पहला गाना गाना गाना उसके बारे में बताइए और उसको सुनाइए। जी, मेरा पहला गाना है वो है ने गाया है और उन्होंने ही कंपोज किया है वो एक पाकिस्तानी सिंगर है और उन्होंने जब ये गाना कंपोज किया था तो फिर एक्चुअली उनका ये एल्बम था तभी और महेश जी को ये गाना बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं ये अपने मूवी में यूज़ कर सकता हूँ ये गाना और तुम आप ही गा देंगे और इसलिए फिर वो गाना इंडिया में भी बहुत हिट गया और इस बात कि इस गाने की मज़ेदार बात यह है कि ये गाना ओरिजिनल जो था वो हिट बाद में हुआ और जो रिमिक्स वर्जन था वो पहले हिट हुआ मैं गाना सुनाना चाहूँगी वो लम्हे वो बातें कोई न जाने थी के सिराते हो बरसाते वो भीगी, भीगी दे वो भीगी भीगिया दे ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई ना जाने कहां से ये फिजाई गमों की धूप संग लाई खफा हो गए हम जुदा हो गए हम नो लम है वो बातें कोई न जाने थी के सिराते हो बरसाते वो भीगी भी दे वो भीगी भिगिया भी दे सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार सेहराओ की इन हवाओ में कैसे आएगी बाहर कहा से हवा घटाएं खाली क्यों छाई फा हो गए हम जुदा हो गए हम ना ना नो लम्हे वो, वो बातें कोई ना जाने ठीक है सिराते हो बरसाते वो भीगी भीगी यादे। ईशा शाबाश ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी आवाज़ पसंद आए और ये जो गीत आपने सुनाया है वो भी बहुत ही अच्छा गीत था तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग क्लासिकल गीत इसके बारे में बात कर रहे थे और क्लासिकल गीत और जो दूसरे नॉर्मल जो गीत हमारे होते हैं वेस्टर्न टच या रिमिक्स कह सकते हैं या दूसरा जो चीज है तो उसमें क्या डिफरेंस हम लोग कैसे बता सकते हैं है, तो, तो, है। है, तो उसमें एक प्रॉपर वे है एक प्रॉपर सुर है ताल है संगीत भी है अभी जैसे कि कोई वेस्टर्न सॉन्ग हो तो बीच में से ही ड्रम बजा दिया बीच में से ही एकदम मौसम भी बदल गया मानते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक में भी जिसे हम स्केल चेंज बोलते करते हैं पर अभी आजकल के मैंने बहुत से गाने से सुने हैं मैं इशारा नहीं करना चाहूँगी किसी गाने पे पर मैंने बहुत से ऐसे गाने सुने जहाँ पे डायरेक्ट स्केल चेंज कर दी गई है और वो सूट नहीं किया गया है तो फिर ये एक मेजर डिफरेंस है क्लासिकल और वेस्टर्न संगीत के बीच में कि क्लासिकल में तुरंत स्केल चेंज नहीं की जाती अगर की भी जाती है तो आधे नोट सी की जाती है जो उस गाने को सूट कर रहा है और पब्लिक चॉइस से ज़्यादा वो गाने की चॉइस देख रही है कि गाने को ये सूट हो रहा है क्या तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अभी आ, मैंने बॉलीवुड के भी कई गाने सुने हैं और मैं इसे डायरेक्ट स्केल चेंज कर दिया जो पूरा मूड बदल देता है गाने का और जो फिर मेन क्लासिकल टच वाले आर्टिस्ट है उनको अच्छा नहीं लगता है सुनते सुनने के लिए फिर दूसरा ये है कि आजकल ये रैप्स वगैरह जो आ गए है उनके वजह से जो एक गाने का फील था गाने की जो एक फीलिंग थी इमोशन थी सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ही कम हो चुके हैं पता नहीं मतलब लोगों को तो रैप्स पसंद है मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ पर ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो संगीत पे डिपेंडेंट है सिंगर के ऊपर डिपेंडेंट है पर जो बॉलीवुड म्यूजिक में बॉलीवुड या फिर कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक है वहां पर ऐसे जरूरी नहीं कि इसको इसी वे से लेना है या इसको इस वे से लेना है और बीच में से ही रैप डाल दिया बीच में से ही ये म्यूजिक डाल दिया वो म्यूजिक डाल दिया ऐसे बहुत बार वेस्टर्न म्यूजिक में देखा जाता है हाँ एक और मेजर डिफरेंस ये है कि फॉर बींग क्लासिकल सिंगर और डूइंग क्लासिकल म्यूजिक इट्स अग जॉब फर्स्ट में तुम्हारी जो तैयारी है वो पहले करनी है तुम उस सब्जेक्ट में एकदम उत्तीर्ण होने चाहिए तो तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक आएगा और जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो तो भैया आजकल कोई भी कर सकता है <laughs> लाइक कोई भी अगर हाँ अपना सुर मिलाने की कोशिश करता है और कुछ बारीक बारीक चीजों को ध्यान दे उन्हें अगर परफॉर्म करना जानता है तो बड़े आसानी से वेस्टर्न म्यूजिक भी कर सकता है पर हाँ ऐसे कई सिंगर्स अभी भी हैं जो कि बिना क्लासिकल के तैयारी के किसी को गाने नहीं देता चाहे वो वेस्टर्न हो तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर तुम्हें वेस्टर्न भी करना है तो तुम्हें क्लासिकल आना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हम कितनी भी कोशिश कर रहे ना हमारे वॉइस की इम्प्रूव नहीं होती बिना क्लासिकल के इसलिए मैं कहूंगी की क्लासिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईशा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी बात अच्छी लग रही होगी क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि रिमिक्स और मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो गया और टेक्निकल चीज़ें जो हमारे बीच में कंप्यूटर और बहुत सारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स आ गए जिसकी वजह से चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं तो लोग जो है और इसमें ऐसा भी कोई बंदिश नहीं है कि आप क्लासिकल यूज़ करते हैं तो पूरा गाना आपका क्लासिकल स्टाइल में ही होना चाहिए ऐसा कोई बंदिश नहीं है हर व्यक्ति अपना ओनर के रूप में वो गाना लोगों को पसंद कराता है या लोगों के पसंद को देख बनाता है तो वो अलग अलग स्टाइल में लोगों को चाहे ये पसंद है वो पसंद है कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लासिकल से शुरू होकर वेस्टर्न में ख़त्म कर देते गाने को जी। <laughs> तो वो सारी चीज़ें कभी कभी एक ऐसा गिटार या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ में होती हैं तो वो शुरू तो करते अच्छी तरह से लेकिन फिर बीच में सारी चीज़ों को मिक्सअप करके कभी आलाप भी दे देंगे बीच में और सारी चीजें लोगों को मिक्स मसाला जिसको कह सकते हैं वो सारी चीजें भी उसमें परोस के दे देते हैं ताकि लोग सुने और उनको पसंद भी आ जाए जी आजकल की जो एक सिस्टम आई है वो बहुत आई है कि आप पुराना गाना उठा लिया उसे नया कर दिया उसमें थोड़ा सा ड्रम के अलग बीट्स डाल दिए गिटार के अलग, अलग बीट्स डाल दिए और अपने आवाज में अपलोड कर दिया अब समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल भी रहे हैं लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं जैसे क्लासिकल जो गीत बने हुए सबसे पहले जो पुराने 60s, 50s में या 70s में जो हम गाने देखते थे उसमें जो जिंदा दिली थी वो यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि कितना भी आप अच्छी चीज़ें उसको परोसने की कोशिश करें टुकड़ा टुकड़ा में तो वो कहीं ना कहीं अंतर आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर पाता वही चीज है कि आज के गाने लोग सुनते जरूर हैं लेकिन टाइम टाइमिंग के बाद वो बदल जाते हैं फिर से वो कंटिन्यू नहीं सुन पाते हैं जैसे पुराने गाने आज भी सुनते हाँ। हैं लोग तो वो सुनते रहते हैं तो वो एक अलग फील देता है कहीं कही ना कहीं एक अंदर की सुकून जो है वो देता है जी। मैं चाहूंगा की एक क्लासिकल गाना जो है पुराने में से सुनाई अगर आपकी तैयारी हो तो उसके बारे में बताती हो उसको सुनाई मेरा सबसे ज्यादा पुराना फेवरेट गाना अगर होगा तो पल पलपर दिल के पास जो कि किशोर कुमार जी ने गाया है बहुत ही सुंदर गाना है और जिस वजह इसको म्यूजिक दिया है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और पुराना वाला ही वर्जन बड़ा अच्छा है अब नए वर्जन भी बहुत आए हैं पर जो पुराना था वो पुराना ही है मतलब उसकी जो ब्यूटी है कोई क्या बोलते है? कम्पीट नहीं, कम्पीट कर, नहीं सकता कर सकता उसे उसका कम्पेरिजन नहीं हो सकता <laughs> है एग्जाम मतलब वो कुछ अलग ही वो जो मौसम था ना वो मौसम उसमें फील होता है नए भी बहुत से आए हैं उसमें वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं पर वो जो एक दिल को छू जाने वाला बात होता है ना वो नए वालों में नहीं है मैं पेश करना चाहूंगी पल, पल दिल के पास दिल पार तुम रहती हो जीवन में भी प्यार ये कहती हो पर के पार तुम रहती हो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 मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल के पास तुम रहते हो पल पल के पास तुम रहती हो धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा आपने सुना है ओल्ड मेरडीस में से एक बहुत ही खूबसूरत गाना पल पल दिल के पास आज भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और सुनना पसंद और जब भी ऐसा देखा गया कि कार में हम लोग जब भी जाते हैं तो कुछ इस तरह के पुराने गाने जो है आज भी लोग उसको अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं और उन्हें ही सुनते है आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते है और ईशा अपने फ्रेंड्स के साथ की कुछ बातें हमें बताइए जब तक जो अरमान मलिक ने गाया है आ, उनके भाई अमाल मलिक ने कंपोज किया है ये एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड को मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि हम लोग मिले थे थर्ड स्टैंडर्ड में hmm. उसको डेडिकेटेड है ध्रुवी गुप्ता एंड उसको जब ये गाना रिलीज हुआ था एक्चुअली हम लोग क्या हम लोग बस में सब साथ में बैठते थे मैं ध्रुवी साक्षी बिनॉय hmm. साक्षी बिनॉय हमसे एक साल छोटे है और ध्रुवी और मैं सेम क्लास में तो फिर जब ये गाना रिलीज हुआ था तो ये गाना मैंने ऐसे एक बार ट्राई किया मेरी एक आदत थी मैं लिरिक्स जो मुझे गाने अच्छे लगते थे लिरिक्स लिख के रखती थी और बस में हम लोग सब मिलके गाते थे और लोगों को बड़ा अच्छा लगता था तो फिर मुझे भी मज़ा आ जाता था टाइम तो पास भी हो रहा है तो फिर मैं गा देती थी कल तो फिर ध्रुवी को ये गाना सबसे ज्यादा पसंद था लाइक like, जब से रिलीज हुआ हर रोज ये मुझे ये गाना गाने को बोलती थी। अच्छा। तो फिर हाँ तो फिर मैंने तभी उसको ये गाना किया था और मैं बोली थी एंड uh, तभी मैंने उसको एक दिन बोला था ध्रुवी एक टाइम आएगा जब ये गाना मैं तेरे लिए सबके सामने पूरी दुनिया के सामने, सामने गाऊंगी और अच्छा, आज मुझे थोड़ा सा कही वो चांस मिल गया अच्छा आपका पसंदीदा गाना कौन सा है मेरा वैसे पसंदीदा गाना तो एक साउथ इंडियन सॉन्ग है जो कि सिद्धार्थ महादेव ने गाया है स्वीटी। और मुझे मुझे जब भी, भी मैं मैं मैं सैड होती होती या बहुत खुश होती मैं तो वही गाना सुनती क्योंकि मुझे लगता है कि वो गाना एक लोगों के दिल में आ, क्या बोलते है इंस्पिरेशन या फिर एनकरेजमेंट ला तेलुगु है और थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी भी मिक्स है मैं सुर में गा के दिखाऊ क्या हाँ चलेगा हे हे हे ज़िंदगी निजालिका पोनी क्लासलो नीतिलापन नुंगनी लार फ कुलोना ब्यूटी ओ माय मट वि धार्पे स्वीर वे, लाइफ लाइफे चला एवरी एंजॉय जो जिंदगी है वो एकदम जॉलीनेस से हमें जीनी चाहिए जो फेस पे हमने झूठा मास्क लगाया है उसे तो जो फेस पे हमने मास्क है उसे निकाल कर हमारी जो originalities है जो हम काबिल है जिसके हम काबिल है जो हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते है जब हम फेल होते है but हमें उसे निकल कर आगे बहुत ही अच्छा करना है और जिंदगी बहुत छोटी सी है हमें उसे दिल खुल के एंजॉय करना चाहिए Come to me, O my soul.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 से नजर चुराए कोई सनम से आ ही जाता है जिसके दिल आना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना हो हम उसे देगा जाता है जो पैमाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना हो आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारी बातें ईशा राखी से हो रही हैं और ईशा जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपनी संगीत की तालीम जो है सीख रही है और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी करती है और पढ़ाई भी जारी रखी है तो आई इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कई बार हमारे स्कूल के बच्चे कहते हैं ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है पढ़ते पढ़ते ही टाइम नहीं मिलता है तो ईशा को कैसे टाइम मिलता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनके हिसाब में तो ये ज़रा हमारे सभी विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं युवा अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि पढ़ाई अगर इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ साथ आपको जब जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसे इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को संगीत को आप सीख सकते हैं ताकि आपके जीवन में ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आगे चल के हमें ये सारी चीजें जो है हमें अपने लाइफ में खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करने के लिए बहुत काम आता है तो आइए आगे बढ़ते हैं ईशा से फिर जुड़ते हैं ईशा बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप जैसे संगीत सीखते हैं तो इसमें किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह का रियाज आप करते हैं अपना एक्सपीरियंस भी सुनाए विषय जिसमें बिना रियाज के कुछ नहीं होता अब मेरे गुरुजी गुरुजी शाकिर गुरु तुम सितार किस तरह से से ले लेके बैठे हो उस पे ही कह देते तुमने कितने दिन रियाज नहीं की है अच्छा। हाँ तो फिर उनके सामने बैठना भी हो ना तो डर लगता है अरे गुरुजी को अगर पता चल जाए कि मैंने एक दिन रियाज नहीं की तो मेरा क्या होगा इसलिए हर रोज कुछ भी हो पढ़ाई नहीं करी तो भी चलेगा पर पहले सितार लेके बैठना है ऊपर से मेरी मॉम बहुत ही हाईली डिसिप्लिन लेडी है और मम्मी का क्या कहना है कि नहीं टाइम किसी के पास नहीं होता टाइम निकालना पड़ता है और मम्मी ने पहले से ही मेरी हर बात को सपोर्ट किया और एक स्ट्रिक्टनेस भी बहुत मेंटेन की कि नहीं आज तूने रियाज नहीं किया अभी बैठ अभी कर मम्मी ने हर मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे लाइक सेवन तक पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती इंपॉर्टेंट होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती है तब तक बच्चे कर सकते हैं है। है। तो लाइक like सेवन तक एक टाइम टेबल निभाया ऐसी देर रियाज कर इतने देर पढ़ाई कर फिर मम्मी ने एट्थ के लिए एक अलग टाइम टेबल बनाया फिर नाइन टेंथ जो की हमारे बोर्ड थे सीबीएससी के कारण मैं सुबह साढ़े बजे उठती थी 80 80 दो तो अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करती थी और उसके बाद एक घंटा एक घंटा मेरा गिटार बजाती माने बजाती ही थी और अभी इलेवेंथ में ऐसे मुझे लग रहा है कि स्टेट बोर्ड लेने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं है तो फिर अभी एक बात है कि मैं अपने सितार को बहुत टाइम दे सकती हूँ इसलिए मैं सुबह साढ़े चार बजे उठके हाँ। तो के हाथ सब तैयार होके पाँच से छह बजे तक रियाज करती हूँ और फिर साढ़े दस से साढ़े ग्यारह रियाज करती और शाम को कॉलेज से आने के बाद साढ़े छह से साढ़े सात रियाज करती हूँ एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर तुम रियाज करते हो तो तुम्हारा सितार या जो भी इंस्ट्रूमेंट है जरूरी नहीं कि सितार ही हो गिटार भी बोल सकते हैं या कोई और भी अगर तुम रियाज करते हो तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट बजना ही चाहिए और अभी अगर तुम मैथ्स भी मैथ्स में भी कुछ करना चाहते हो हाँ मैं भी कर लूंगा बाद में कर लूंगा ऐसे बोलते हो तो नहीं होगा तुम्हें उसके लिए बैठ कर मैथ्स के सम्फ प्रस करनी ही पड़ेंगे वैसे ही म्यूजिक में तुम कितना भी टाइम तो वो कम है अभी मेरा एक भैया है ही इज ऑल इंडिया रिकॉर्ड फॉर तबला के लिए है और वो भी मुझे बोला कि मैं बहुत बड़ी और एकदम जा, मोटी अगरबत्ती लेके बैठता हूँ और वो जब तक पूरी ना हो मैं तब तक एक ही ताल बजाता हूँ उसने तुम तो वैसे मुझे घंटे रियाज करने के लिए एक uh, क्या बोलते है स्केड दिया है पर फिर गुरु बोले नहीं शुरुआत में चार घंटे बहुत है और हो सके तो उतनी सरगम करो म्यूजिकल जो एक म्यूजिक का जो ये है जर्नी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज सरगम है अगर तुम सरगम चाहे वैसे मोड में कर सकते हो एकदम फास्ट एकदम स्लो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता एक बात मैंने भी नोटिस की तुम जितना ज्यादा सरगम की रियाज करोगे उतना अच्छे से तुम्हारा बाकी सब होगा ओके ईशा बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त संगीत से जुड़ना चाहते हैं या संगीत सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें किस तरह से आगे परफॉर्म करना है कैसे अपनी आवाज़ को मेंटेन करना है कैसे हम रियाज करें रियाज कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने बताया आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे वोकल सीखना हो वोकल यानि सिंगिंग सीखना हो तो इसके लिए किस तरह का रियाज शुरुआत में करना चाहिए शुरुआत में सुबह सुबह जो भोर का समय होता है ना उसमें जो रियाज होता है ना वो पूरे दिन में कभी भी नहीं होता मेरा खुद का एक अनुभव है कि मैं जब भी भी रियाज को बैठती हूँ और स्पेशली वो जब वोकल का हो या सितार का हो तो एक जो आवाज होती है ना वो खुल के आ जाती है हु. और अभी एक मैं पॉइंट रखना चाहूंगी की जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसका भी मन होता है वो कभी कभी बचता है कभी कभी नहीं बचता है। तो हमें इंस्ट्रूमेंट का भी उतना ख्याल रखना चाहिए तो फिर सुबह बैठे तो मैंने हमेशा किया और जो वोकल के लिए रियाज करना है उनके लिए हर रोज सुबह कम से कम पंद्रह मिनट खर्जा का मतलब लो पिच का ओम होना ही चाहिए और अलग पंद्रह मिनट का लो पिच का सा होना ही चाहिए जो, जो कि हमारा शर्जा है सा वो होना ही चाहिए अगर वो भी तुम कर लेते हो तो तुम्हारे लिए सिंगिंग बहुत आसान हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा फील हो रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्लासिकल गीत जो आपने तैयार किया है उसके बारे में बताइए मैं गाऊंगी जब तक जो कि अरमान मलिक ने गाया है और अमाल मलिक ने कंपोज किया है एमएस स्टोरी ये जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दू जब तक मैं दुआओं सो दफा तुझे पढ़ ना लू हा मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो ओ तुम आ गए बाजू में मेरे सो सवेरे हाबादलो से उतारा गया तुमको मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कहना ले जब तक तेरी लहर में खाश है मेरी बहन ले हाँ मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो थैंक यू okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस तरह के जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जब संगीत सीखते हैं तो कई चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं और जब हम लोग उसको शेयर करते हैं तो एक और चीज़ हमको सीखने को मिलता है हमारा प्रेजेंटेशन हमारा बताने का तरीका वो सारी चीज़ें भी हम सीख पाते हैं तो अच्छा लगता है जब भी हम इस तरह के जो एक मुकाम आता है जहाँ पर हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है तो वो चीजें भी एक अलग काम करता है कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है किसी ने बहुत खूब कहा है जब तक जीना है तब तक सीखना है सीखना कभी भी बंद नहीं होता तो और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक मैंने कहावत सुनी थी तीन शब्दों का जुग-जुग झुग सिख सिख मरमर ये अगर आपने अपने लाइफ का फंडा बना बाते? अगर आपने अपना लाइफ का फंडा बनाया तो आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए लेकिन आपको ये तीन शब्द याद है तो अपने आप आप रास्ता निकाल लेंगे और आप अपना काम कर ही लेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और ईशा वक्त हो गया है अब इजाज़त का मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट कौन करता है अपने फैमिली में मुझे सबसे ज्यादा बचपन से ही मम्मी ने हर चीज में मोटिवेट किया मतलब पापा का भी फुल सपोर्ट रहता था पर एक मम्मी के दिल में ना कहीं आग थी कि नहीं मेरे बच्चे ने भी म्यूजिक में कुछ करना चाहिए उसने एक हॉबी एटलीस्ट सीखना चाहिए तो फिर एक बार क्या एक्चुअली हमारे स्कूल में पॉट डेकोरेशन का एक प्रोग्राम था तो फिर मम्मी पापा रात को गए थे वो पॉट वगैरह उसका सामान लाने तो मम्मी को तो भी एक भैया गिटार ले जाते हुए देखा तो मम्मी ने पापा को बोला एक मिनट रुका के इसे पूछ लेते हैं कि क्लास को जा रहा है क्लास से आ रहा है uh, तो फिर uh, कि तभी वो भैया क्लास को जा रहे थे तो ही सेड यू कैन फॉलो मी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्लास है वगैरह वगैरह तो फिर मम्मी तभी गई सर से मिली और मम्मी ने बताया की मेरी बच्ची बहुत ही छोटी है अभी आठ साल की है वो सेकेंड क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड में है और वो अभी मतलब बहुत ही छोटी मतलब वो मेरी हाइट एक्चुअली थोड़ी कम है ना तो फिर मैं और भी छोटी लगती थी तो फिर सर बोले कि देखिए मैम मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ आप आपकी बेटी को ले आई है मैं उसके फिंगर्स देखूंगा और अगर मुझे लगा कि गिटार बजा सकती है तो फिर मैं इसे जरूर मेरे पास सिखाऊंगा वरना इस, आपको इसे कहीं और ले जाना होगा मम्मी तो भी बहुत सैड हुई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो पता नहीं मेरे हाथ गिटार पे पहुंचते या नहीं पर तभी मम्मी मुझे ले गई सर के पास और सर को मैं मैं बड़ी अच्छी लगी और सबसे स्टूडेंट तो तो नहीं, नहीं, नहीं, पहले तो मैंने एक महीना पूरा ऐसे बैठना पड़ा क्योंकि मेरे साइज का गिटार ही नहीं था सारे गिटार मुझसे पड़े थे <laughs> तो फिर <laughs> तो फिर मेरे मम्मी मेरे मामा का म्यूजिक uh, इंस्ट्रूमेंट्स का नाशिक में शॉप है मम्मी ने बेबी गिटार मंगवाया और मेरा पहला गिटार जो कि प्लूटो का ब्लैक कलर है ओनली ब्लैक कलर गिटार आई हैव वो है एकदम मस्त ट्रैवल करके आया और जब मैंने बजाना शुरू किया तो मुझे एक साल तो सिर्फ गिटार पकड़ना कैसे है उस पर हाथ घुमाना कैसे है और फिंगर मूवमेंट्स कैसी होती है Fret क्या है, ये क्या है वो सीखने में ही गया क्योंकि I was very young, तो फिर तभी uh, मुझे सीखना भी बहुत डिफिकल्ट था कि इतने देर उसे पकड़ के बैठना है ऐसी ही उसमें उसे बजाना है और फिर तभी लाइक like, फिंगर्स बहुत ही नाजुक थे तो फिर वो कटते थे आई यूज टू बी लाइक क्यों सीख रही हूँ मैं ये इंस्ट्रूमेंट और ऊपर से रियाज करते वक्त एक बार मेरी स्ट्रिंग टूटी थी मुझे अभी भी वो दिन नहीं आ रहे हम हमारे शॉप में बैठे मैं प्रैक्टिस कर रही थी छुट्टी थी स्कूल को और मैं प्रैक्टिस कर रही थी तभी मुझे एक भैया ने ना साउंड बॉक्स में डाल निकालना सिखाया था तो फिर मैं ऐसी मस्ती मस्ती में मैंने प्लेक्ट्रम अंदर डाल दिया और निकालने की कोशिश में मेरी स्ट्रिंग टूट गई थी वो पहली बार थी जब मेरी स्ट्रिंग टूटी थी और मैं इतनी डर गई थी कि अब मम्मी क्या बोलेगी और फिर मम्मी ने एकदम ले लिया अरे क्या हुआ टूट गई तो टूट गई सर से बदल, बदल ले लेंगे तो क्या मतलब मुझे डाट नहीं पड़ी थी क्योंकि मुझे हर चीज के लिए पड़ती थी क्योंकि मैं अपनी ही जिद्दी भी थी कि रियाज नहीं करनी है ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो फिर मम्मी ने हर जगह मेरा पूरा ख्याल रखा उन्होंने मेरा हर जगह एक टाइम टेबल बनाया कि नहीं तुझे ऐसे करना है तुझे ये फॉलो किया और लाइक सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं मम्मी ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया स्कूल का कोई फंक्शन होता था कुछ भी होता था तो मम्मी ने हर जगह सपोर्ट किया कि कोई एग्जाम देनी अच्छा ठीक है तुझे देनी है तू दे दे सिंगिंग में पार्ट लेना है भले ही मेरा तभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अच्छा ठीक है तू पार्ट ले, ले और पढ़ाई में भी मैंने आज तक तो कोई ट्यूशन नहीं लगाई और टेंटैंड भी एटी से मैंने ममा के ही हेल्प से पास किया और इतने अच्छे परसेंटेज माय लाइफ एवरीथिंग इज़ डिवोटेड टू माय एवरी अगर मेरी खुश है तो मैं भी खुश हूँ जाना यहाँ प्रोग्राम है कोई बात नहीं चलो इंस्टेड मोर इनोवेटिव आइडियाज ने फ्रूट स्टूल रख के ऐसे बजाया तो अगर तूने इसको ऐसे करके बजाया तो लाइक टेक्निकल भी जो चीजें होती है कि किस कौन से साइड में माइक रहा तो तो ज़्यादा आवाज़ आएगा या कैसे गिटार पकड़ा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी पापा ने बहुत लाइक ध्यान दिया हर जगह उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे मैक्सिमम क्लासेस आ, या फिर कोथरोनावड़ी ऐसे साइड में रहा करते थे विच वॉज नियर अबाउट वन एंड हाफ आवर जर्नी फॉर अस तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि नहीं मैं हाँ नहीं मैं तुझे पे ले जाऊंगा ऐसे क्लासेस में नहीं क्योंकि मेरे जो उनका फीस था तो फिर उन्होंने कभी मना नहीं किया की कि नहीं तुझे सीखना है तो आगे बढ़ एंड इवन मैन आई चूज अपना करियर एज म्यूजिक मुझे मॉम डैड के अलावा किसी ने सपोर्ट ने सपोर्ट नहीं किया एवरीवन वाज लाइक है तेरी को देख सोमी डिग्रीज और तू आर्ट्स लेके म्यूजिक में जाने वाली है पर मेरे डैड ने बोला नहीं nah, जो तुझमें है जो तेरी मन कर रहा है जो तुझे करना है तू उसमें ही पार्टिसिपेट कर हम दोनों का तुझे फुल सपोर्ट है और हमेशा रहेगा तो फिर मैं सबसे ज्यादा हूँ उनसे हूं क्योंकि उन्होंने मुझे कभी गिरने का मौका नहीं दिया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया थैंक यू सो मच और मुझे लगता है की हमारे सभी दोस्तों को आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस तरह से माता पिता का जो प्यार आपको मिल रहा है और सदा आपको मिलता रहे ऐसी शुभ दुआ करते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मोटिवेशन आपको जो जैसे कि हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं कहीं ना कहीं गीत की लाइन या फिर कोई शब्द या फिर कोई कोट हमको सुनने में आता है या हम पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है या खुशी होती है तो आपको ऐसी कौन सी लाइने जो बहुत खुशी देता है उन लाइनों के बारे में बताइए तो मोटिवेशन तो मुझे किताब है किताब है तो मेरी जान है मैं पूरे दिन किताब पढ़ सकती हूँ इतनी मुझे क्षमता है मेरे घर में भी बहुत सारे किताबें पड़ी है और अगर सच को तो मुझ पे असर सबसे ज्यादा हमेशा जेके रावलिंग का होता है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है और कई भी बहुत सारी किताबें लिखी है और मुझे जो मजा जो आनंद वो किताबें पढ़ने में मिला वो किसी में नहीं मिला और एक मिनट में आपको लाइन बताती हूँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और राउलिंग ने जेके रावल इन दी एक्सपेक्ट ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है क्योंकि इसने मुझे एक बात सिखाई है की अगर कुछ चीज हमें छोड़ के भी गई है ना तो एंड तक हमें होप नहीं छोड़ना है और लाइक uh, like, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी भी हाल में अब तक आता ही है इसलिए ये लाइन ने मुझ पर हमेशा असर किया है कभी कुछ होता है कभी कोई कंपटीशन है तो फिर uh, मुझे ऐसे कभी कभी हमेशा फील होता है कि नहीं यार इस बार मैं नहीं सिलेक्ट होंगी या फिर इस बार मैं नहीं जीत पाऊंगी तो ये लाइन जो है ये बार बार मेरे माइंड में आती नहीं की तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगी और एक एक बात है कि हमेशा एक होता है कि लोग कंपटीशन के लिए कोई या फिर जीतने के लिए किसी कंपटीशन में उतरते हैं मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तो तुम जीतने के लिए कंपटीशन में उतर रहे हो तो वो कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है तो अपने लिए उस कंपटीशन में उतरो तुम पक्का जीत क्या होगी जीतने के लिए कॉम्पिटिशन तो कोई भी कर लेगा पर अपने लिए वो कॉम्पिटिशन में जाना ही सबसे बड़ी जीत है ओके okay, ईशा बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कंपटीशन में कोई भी जीत सकता है लेकिन आप अपने लिए कॉम्पीट कर रहे हो अपने आप को खुश रखने के लिए कंपटीशन में भाग ले रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा उत्साह हमको देगा और हमें अपने जीवन में अपने आप को साबित करने का मौका देता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने की हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा ईशा की बातें सुनकर तो ईशा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच